शब्द हो गया था द्रुई हिंसाएं में चलेगा ध्रुव स्नाप प्रत्यु होने के बाद करने के लिए क्या सुधर अटको ब्रोण बनेगा द्रोण आति क्या बनेगा प्रथम पुरुष बहुवचने द्रुण्ति उत्तम पुरुष में क्या बनेगा द्रोणामी आगे द्रोणा किसने कहा द्रोणी वह नी कैसे हो गया आत्मनिपति में क्या बनेगा द्रोणी ते बहुचने द्रोण न ए? ना ना नहीं द्रोण हैं न चाहिए न नहीं है द्रोण ते न खाएंगे आत्म प्रदेश अतः द्रुणते ही ना क्या करके लोप कैसे होगा हाँ मध्यम पश्चिम बोलोग या ढ्व इन्हें से दो लगाया नहीं क्यों इन्होंग नहीं लौट है क्यों नहीं होगा हम प्रश्न है क्यों मालूम नहीं है क्या लौट लगा रहे द्रुध धातु न सिद्धम लुंग सिद्धम लुंग लिटे में होता है लिट लकार में द्रु है द्रुव का क्या माने गया मालूम है दुद्राव अतु पर अच्छे सुन से उभंग होगा उभंग को बात करके अन्न का नहीं कोई सूत्र है नहीं होता तो सुत्र लगता एर निकाज नहीं लगता लगता एरन काज जो ना नहीं है क्यों नहीं हाँ ये वो बनेगा? दुद्रु उंग होगा किस तरह से तल में क्या बनेगा दुद्र बीत एक रूप उत्तम पुरुष में क्या बनेगा दुद्राव दुद्रव दुद्रीब दुद्र बीब दुद्र हो जाएगा धातु तो सेठ अन्य आतने पद में क्या बनेगा उत्तम पुरुष में दुद्रे बनेगा उत्तम पुरुष में नहीं उत्तम पुरुष क्या बनेगा दुद्रे हाँ दुद्रुवे दु अगर पर दुद्रुवे वही वहीं में दुद्रवी दुद्रवी वहे दुद्रुवी लूट लकार में क्या बनेगा द्रविता लीट लकार में द्रविश्य और द्रविष्यते लोट में द्रोण तो द्रोणीता तो बोलो दृणंतु द्रोणी ही अतन पद में द्रोणी ताम ध्व किसने ढोकर बोला द्रोणी ध्व लंग ल्या माने गया ये हो गया ध्रुव पुण्य पावन धातु पुव पाव शावादी ह्रस्व लूँ स्त्री क्री भ्री धूं स्री प्रीव्रीव्री मृध्रीज्रीध्री नृ क्री ग्री बीनाम प्लीवीना चतर्वशति क्षतिस्व ऐसा नहीं आप आगे कर चल जाते सबके साथ मिल बोलना चाहिए ऐसा नहीं करना था जानबूझकर करते तो ऐसे सब लोग पीछे आप आगे चल जाते फिर बोलो पो छब्बी से शीत पर हृष्य होगा तो इतने हर्ष से पुनाति बने गया पुनाती आगे बोलो पुनाति पुनातीस में क्या बनेगा निहस हो या दीर्घ कि से पुनीत तो आगे पुनाती आगे बोलो पुनासी पुना बो किसमें बोला सो कितने स्थान में हुआ सब स्थान आत में क्या बनेगा पुनीत का रस हुआ कितने स्थान में तो लीटर कार्य में क्या बनेगा नल पूर्व अभ्यास में रस हो जाएगा अच्छे वृद्धि आवादेश क्या मान पुपा वो क्या मान आगे अतुष्मे पुपुवतु पुपुबु आगे सेते ना नहीं नीधे उड़ात आत्मनिपद में क्या माना पुपुवे पुपो वाते उत्तम वृक्ष बोलो किस धातु का चल रहा था पुयांग क्या बना अपनात आगे अपना हाँ अपनी क्या बोलो अपना नहीं क्या अपना मध्यम पुरुष कहमानी बोल भल अपनी है ना नहीं पुनी में ह्रस्व है दीर्घ यही में एक हस और दुचन बहुचन दीर्घ कैसे दीर्घ हो गया और एक वोचन क्यों नहीं हुआ आकार का लोप लो हो गया ये कहाँ से है हाँ लंग हो गया बिदरी में क्या बनेगा पुनियापद में पुनीता तो असली में भूयात क्या बनिया अतन पद में भविष्यष्ट लृ लकार प्रथम में अपाविति बोलो अपाविति अपावितां अपावितु उत्तम अपावितम अपाविस्व अपाविस्मा अतन पद बोलो अपाविष्ट रुको रुको कितने में सौ है <coughs> दो रुपए दम है सौ किस में है किसने बोला था अपा भी ढम अपी दम दो बनेगा इन्हें सीधम लग जाएगा हाँ विवाह से टा गया हो गया लिंग लकार में अपा भी सेहत आतन पद में आतने पद उत्तम पुरुष बोलो हम्म गलती नहीं होनी चाहिए हाँ परसुम दे क्या बनेगा उत्तम उत्तमपुर समय के आगे दृविदारणी दृविदारणी का ये क्या रूप दिया है दो परसम आत्नपद पर दो दिया क्या दो दिया आत रूप दिया है ये तो परसम पद्ध बनेगा आतंकबद्ध पद नहीं है समय से है देखो किस पुस्तक देखो आतंक नहीं है सिद्धांत धातु धातु पाठ्य था कोई पुस्तक है <laughs> क्या परसों में दे बिल्कुल यह इसमें नीचे दिया है पीछे सचिव में दृढ़ धातु तो है ही तो यही नहीं में में तो सिद्धांत को सिद्ध हम्म क्या नहीं नहीं, के? नहीं? नहीं? नहीं? नहीं? नहीं? क्या है? तो क्या दिया हैद्ध तो नहीं बनिया तो बना तो, तो देखने बाद में नहीं मिलता क्या नहीं धातु नहीं धातु तो दिया है कि एक पाठ दिन हिंसायाम इसका दिया है कि दृह हिंसायम नहीं विदारणे, दृह हिंसा में कहीं है वो ठीक है नहीं है क्योंकि दृह हिंसाए में धातु धातुपाठ में धातु धातुवृत्ति में सिद्धांत कहती कहीं भी ये क्रिया में नहीं है और कहीं कहीं गीता प्रेस में दिया इसमें लिखा दृ बिदारण को हटा करके दृह हिंसा को छोड़ कर हटा करके विदारणे धातु दिया है दो जो दिया है वो वो ठीक नहीं करके बताते हैं लघुक सब पवन के बाद लुयाचेदन है पुरानी पुस्तक में लुया छेदन है दृविधान नहीं है तो दृविधान करेंगे तो ये परसम होगा तो परसम आत्म पद नहीं बनेगा उसमें तो, तो दिया नहीं तो पाठ है ही नहीं बहुत पुस्तक में और द्रीय हिसाब तो नहीं दृव विधान बनेगा दृविधान बनेगा तो दृढ़ादि बनेगा लिट में क्या बनेगा ददार अतुस में दो रु बनेगा श्रीद्री प्राम ह्रसोबा श्री द्री आता उसमें श्री श्रीद्रीप्राम ह्रसोबा होगा तो ह्रस हो जाएगा दद्रथु ददर ऋतु बनेगा और कितनी लीट पर रहते फिर उसमें दद्रु हुँ, ददरु थल में ददरी थ दद्रथु ददरथु ददर ददर उत्तम पुरुष में ददार ददर दद्रिव ददरीव दद्रिमा ददरिमा और से भी ईट तो को दीर्घ होता है विकल्प से लेट में नहीं है आगे लूट लकार में क्या बनेगा द्रविता द्रविता दो बने तो बनेगा अवृतोबा लग जाएगा लेट में द्रविष्यति द्रविष्यति द्रवि लोट में थ ये इवनिया और लौंग में अद्रीनाथ दृणीतांग क्या नहीं आता है किसको है लॉन्ग लकार क्या बनेगा अद्रीनाथ बिदी में अदरणियात अशिली में हाँ अश्विन में हो जाएगा इ, इ, रीत हाथों लग जाएगा धीरे हो जाएगा क्या बनेगा हाँ। लीट लकार में भी क्या बना, क्या बना? ददार क्या बने ददार क्या क्या बना ददर तुह ददर तुह ददर तुम्हें हस हो गया यन हो गया और ददर में क्या शोध लगा रिछ त्रीता गुण हो गया लंग लिंग लुंग लकारे में क्या बनेगा दर्वित अदारित बनेगा वहाँ दीर्घ होगा वृत्तवा सूत्र से विकल्प से क्या सूत्र लगेगा अदारित लिंग लकार में अदरिष्यत अदरिष्यत आगे लुअन छेदने उभयपदी लुनाति लुनीत बनेगा इसका एक एक रूपये एक लकार का प्रथम पुरुष एक वचन सब लकार के लेकर देखाओ लुअन छेदनिका सब लकार का प्रथम प्रसाद एक जितने तो बने लोहदन हो गया स्त्रियां स्त्री आच्छादने स्त्री आच्छादन में पुआदि में स्त्री धातु है या नहीं देखो पुआदि नाम हर्ष लगेगा स्त्रीणाती बन गया क्या बनेगा स्त्रीणाती आतपद में स्त्रीणी थे स्त्रीणी ते स्त्रीणते लीट लकार में लीट लकार स्त्री स्त्री नल पूर्वाभ्यास हला हल में क्या होगा सर पूर्वा कूर्व से हो, हो करेगी अभ्यास में क्या रहेगा तस्त्री अग्र नल क्या बनेगा तस्तार तस्तार होने के बाद अतुस आने पर तस्त्री अतुष क्या सोच लग गया रिछत्रीताम गुण हो जाएगा तस्तर तु उसमें तल में तस्तरीथ अगे तस्तर तुछ। तस्तर आगे गणपति में तस्तरे सिद्धम जो ढम होता है पहले ढ पक्ष या पहले ढ पक्ष बोलते हो पहले हाँ खाली दो बार बोलते मुझे नहीं ये भी देखना चाहिए ध्वाम बोल देते, देते हैं लुट लगा क्या मानेगा अस्तरिता है क्या बनेगा मानेगा बोलो स्तरिता वृतवा दीर्घ हो जाएगा आत्मनिपद में मध्यम पुरुष बोलो साथ साथे हसदीर्घ दो लिट्ल में तरष्य स्तर लोट में तीनाता मध्यमें बलो स्त्रीणी स्त्रीणीता आतु स्त्रीणीता पूरा दिन हर्ष हो जाता है में हो गया लोट लकार हो गया लंग लकार अस्त्रिनात, में अस्त्री नाथ अस्त्रीनाता उत्तम पुरुष क्वेश्चन क्या मना अस्त्र नाम यानम है अस्त्री नाम आत पद में अस्त्री नीत अस्त्रीन अस्त्री नीथा बिदिली में त्रीणीआत आतनपद में त्रीणीत आशिले में रीत ही धातु पर लग जाएगा उड़ाना पड़ जाएगा क्या मानेगा स्थिर याद क्या मानेगा स्थिर याद बोलो स्थिर है दीर्घ रीत धातु ई होने के बाद क्या सोचता है हलिचर से दीर्घ होता है आगे आत्मनिपद बनाने के लिए देखो ये लिंग सिचो रात्मे पदेशु भ्याम ब्रिमभ्यामता परयोर लिंग सिचो रिट व्या धातु से लिंग सिच को ईट होगा विकल्प से आत्मनिपद में आत्मनिपद जो करेंगे ईट विकल्प से ईट पक्ष में वृतोबा से ईट को दीर्घ होता है इसको निश्चित करता है न दीर्घाई दीर्घ दीर्घ नहीं होगा रहेगा, तो जब ईट होगा उस समय गुण हो जाएगा स्त्री को गुण होगा स्तरी सृष्ट बनेगा ईट को दीर्घ नहीं होगा क्या बनेगा स्तरी सिष्ट बोलो हाँ जिस पक्ष में ईट नहीं होगा स्त्री श्यूट सुट तो ईट नहीं होगा तो गुणा नहीं होगा गुणा होगा उस से कीत हो जाएगा री बना पर से कीत होने से गुणा नहीं होगा नहीं तो गुणा हो जाता जो गुणा नहीं होगा तभी लगे रीत धातु तो हो हलीजे से दृढ़ हो जाएगा स्थिर शिष्ट बनेगा क्या बनेगा हाँ बोलो धो में दो नहीं बनेगा दो ईट नहीं है फिर से ढम बनेगा ढो या दो ट्र गो हाँ टॉबर हो गया और लूंग लकार में लुंग लकार में भी लिंग शिचो और आत्म निपदे नहीं आत्मनिप ईट दीर्घ नहीं होगा क्या होगा बोलो अस्तारिशु अस्तारी अस्तारिशम अस्तारिशम बोलोत और जब ईट होगा ईट भी होगा ईट नहीं होगा नहीं ये तो हो गया परेशम तो हो गया आत्मनिपद में ईट विकल्प से होगा कि सूत्र से दिंग सिचोर आत्मनिपद से ईट पक्ष में अस्त्री ईट सी चित गुण हो जाएगा क्या बनेगा अस्तरिष्ट क्या बनेगा अस्तरिष्ट में ई को हो वा से दीर्घ होगा विकल्प से अस्तरिष्ट अस्तरिष्ट तो बनेगा दीर्घ पक्ष बोलो आ, फिर बोलो अस्तरिष्ठा हाँ आता का रूप बोलते सम किसने श्रियाम बोल दिया था मेरा था किसने था नहीं है ये ईट पक्ष ईट दीर्घ पक्ष दीर्घ नहीं होगा तो क्या बनेगा अस्तरिष्ट उत्तम पुरुष बोलो मध्यम पुरुष दो बनेगा ये हो गया ईट पक्ष में ईट जब नहीं होगा वहां सीज की हो जाएगा सूत्रसी कि तुमने से, तो से गुणा नहीं होगा तो क्या सूत्र लग गया रीत धा तो हलीच अस्थिर क्या मानेगा अस्थिर बोलो शीचिका श्रवण कितने स्थान है वहा आठ है केवल सीज़ नहीं रहेगा रहेगा के सरकार को आदर्श प्रत्येक सत्य होता है दीर्घ के सत्र से हुआ कहा से आया री धातु रीतन है दिर्खार। दिर्खार आँ। आँ। रीत धातु रन पर हो गया रिंग लकार में परसम पद बने पद ईट विकल्प विकल्प से दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र हाँ अस्तरी से अस्तरी सत दो बनेगा हाथों ने बदमे अस्तरी सत अस्तरी सेत दो बनेगा लू लोकार बोल दिया था ना हो गया आगे क्रिया हिंसायाम क्रिया हिंसा में पुरा में क्रिंधा धातु ये है नहीं दिखता है फस हो जाएगा किस किस लकार में लग गया पुरा दिन रसो लौट लौट अन्य में क्यों नहीं लगता है हाँ पर में चाहिए निमित्त क्या शीत शीत पर रहता है स्थान पर कहाँ से शीत आया किस सूत्र से किस सूत्र से क्रिया दिवस न लूट लकार में स्ना प्राप्त नहीं लूट लकार में क्रा दिवस प्राप्त है ना नहीं लूट लिट में प्राप्त नहीं प्राप्त है क्यों नहीं होता है सता से उसको बात करें अपवाद ठीक है लिट आन तो पदे में क्या बनेगा कि आत्मा बताइए क्या बनेगा कि बोलो कंजूस खीण नहीं करना बोलते संजो ब कोई खरीद कर लाना पड़ता है क्या लीट लगा में क्या मानेगा में क्या बनेगा मानेगा चक्रतु एक रूप बनेगा दो कैसे हुआ एप्राम ह्रस हो जाएगा नहीं चक्रतु नहीं बनेगा गुण हो जाएगा गुण के सूत्र से ही वृक्ष त्रिताम गुण हो जाएगा तो चक्रतु क्या बनेगा चक्र दो रूपये दिया क्या नहीं चकार चक्रतु चकु आगे चकित रात सेठ आनी आत बोलो चे गुण कि लूट में क्या बनेगा करिता करिता दो हो जाएगा री तो लीट में करिष्यति सत्य करी सत्य अत पर दोनों हो जाएगा लोट में पुआ दिन हर्ष किणीतात आत्वनपद में कृणीताम किम लॉन्ग लकार में अत आत्नपद में अर्णित विदी में कि आतपद में कि असली में किरियात यासुट कीतन से गुना नहीं होगा धातु हलीच क्या बनेगा किरियात आगे आत्वन पद में क्या मानेगा हाँ यहाँ उच्च की हो जाएगा और हो जाएगा कि तो गुण एक पक्ष में गुना हो जाएगा क्या सूत्र लगेगा नहीं वृत इ लिंगिन दीर्घ नहीं होगा आपने पद आपने चल रहा ना हाँ आपने पद में दीर्घ नहीं होगा दीर्घ नहीं होगा तो क्या मानेगा करिशिष्ट गुण के सूत्र से होगा सर्वता दु गुण हो जाएगा किस सूत्र से गुण होगा हाँ शिउट कित नहीं ईट पक्ष में उच्च होता है कहाँ झलादि लिंग से चिकित होता है कर शिष्ट कृषि आस्था में कृष्ण बनेगा ईट जब नहीं होगा इंग ईट विकल्प किस उद से होता है लिंग सिचो रात्म पदेशु जब ईट हो जाएगा उस पक्ष में क्या बना कष्ट जब ईट नहीं होगा वहाँ उच्च हो जाएगा कि तो उनसे गुण नहीं होगा नहीं बोन से रीत धातु तो, हलीचा दीर्घ हो जाएगा क्या बनेगा क्या बने आगे बोलो कीर एक की लूंग लकार में पर क्या बनेगा अकारी थी वहाँ एक ईट को दीर्घ नहीं होगा सी चीचा परेशमी सो अकारित तो अकारिष्ठा आत्म पद में देवस्ोत्र